उपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद है इसमें कुल चार अध्याय हैं जिनमें ऋषि पैंगल और महर्षि याज्ञवल्क के प्रश्नोत्तर के माध्यम से परम कैवल्य का रहस्य वर्णित है प्रथम अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क ने सृष्टि के प्रागट्य का बड़ा ही वैज्ञानिक एवं स्पष्ट विवेचन किया है द्वितीय अध्याय में ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना पालन एवं संहार करने की सामर्थ्य से युक्त होने पर भी वह जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है इसका वर्णन किया गया है तृतीय अध्याय में तत्त्वमसि वह तुम हो तम तदसि, तुम वह हो त्व ब्रह्मासि, तुम ब्रह्म ही हो तथा अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ इन चार महावाक्यों का विवेचन है यहाँ यह ध्यातव्य है कि वेदांत प्रसिद्ध चार महावाक्यों अहम ब्रह्मास्मी तत्वमसी प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म थे इनकी कुछ भिन्नता है चतुर्थ अध्याय में ज्ञानियों की स्थिति एवं कर्म पर प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर याज्ञवल्क ने बड़े विस्तार से दिया है जिसका सारांश है कि ज्ञानी अपने ज्ञानाग्नि से समस्त प्रारब्ध कर्मों को जला डालता है और आवागमन के बंधन से पूर्णतया मुक्त होकर परम कैवल की प्राप्ति कर लेता है अंत में उपनिषद का महात्मा बताते हुए उसे पूर्ण कर दिया गया है शांति पाठ ओं पुर्ण पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात्दर्ण पूर्ण महदाज पूर्णमे वावशिष्यते ओं शातिशा शाति हरि ओ अथ पैंगलौ याग्रवल द्वाद वर्ष शुश्रूषापूर्वक परमरह कवल्य मनुब्रुह दी पक्ष एक बार ऋषि पेंगल याज्ञवल्क ऋषि के पास गए और बारह वर्ष तक उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उनसे कहा कि मुझे परम रहस्य कैवल्य का उपदेश कीजिए स होवाच याज्ञवल्य सदैव सौमवेदम अग्र आसीत अविक्रिय सत्य ज्ञान परिपूर्ण सनातनमे एक सुनकर ऋषि याज्ञवल्क ने कहा पूर्व में केवल सत था वही नित्य मुक्त अविकारी सत्य ज्ञान और आनंद से पूरित सनातन तथा एकमात्र अद्वैत ब्रह्म है तस्मशुक्ति काड़ुस्फिकाद जलरोप्य पुरुषरेखा पुरुष रेखा दिवलोहित शुक्ल कृष्ण गुणमयी गुणसामूल प्रकृतिरासीत तत्प्रतिबिंबित यक्षी चैतन्यसत जिस प्रकार मरुस्थल में जल सीप में रजत स्थानों में पुरुष और स्फटिक में रेखा का आभास होता है उसी प्रकार उस ब्रह्म से रक्त लाल श्वेत और कृष्णवर्णा सत रजतम रूपी मूल प्रकृति उत्पन्न हुई जिसमें तीनों गुण समानवस्था में विद्यमान थे उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ उसे ही साक्षी चैतन्य कहा गया सानर्विकृति प्राप्त तो सत्व दृक्ता व्यक्ताख्याण शक्तिरासीत तत्प्रतिबिंबित यदी स्वर सर्वज्ञ स स्वाधीन मज सृष्टिस्थितलया नाकर्ता जगदंकुरोन विली सकदीक वशादेश पटो यदत प्रसारिता क्षया पुन स्थिरो भावती तस्खि विश्व संकोचित पटवर्दे वह मूल प्रकृति जब पुनः विकार युक्त हो गई तब सत्वगुण युक्त अव्यक्त आवरण शक्ति कहलाई जो ईश्वर उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह चैतन्य था वह माया को अपने अधीन रखता है जो सृष्टि स्थिति और प्रलय का करता है और संसार का अंकुर स्वरूप है वह अपने अंदर विलीन संपूर्ण जगत का आविर्भाव करने वाला है वा प्राणियों के कर्मों के अनुसार इस विश्व रूपी पट को जिस प्रकार प्रसारित करता है उसी प्रकार उनके कर्म क्षय हो जाने पर समेट भी लेता है फिर समस्त विश्व उसी में संकुचित अर्थात समेटे हुए पट वस्त्र के समान रहता है ईशाध्य वर्ण शक्ति तो रजोद्रिकता महदाख्याप शक्तिरासितिंबित यत्व यदिण्य गर्भ चैतन्यमासी महतत्वाभिमानी स्पष्टास्पष्ट भपुरभवती ऐसाधिष्ठिर आवरण शक्ति से रजोगुण युक्त विक्षेप शक्ति प्रकट होती है जिसे महत कहते हैं उसमें प्रतिबिंबित होने वाला हिरण्य चैतन्य हुआ वह युक्त कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट शरीर वाला होता है हिण्यगर्भाधशक्तिमोद्रिक्ता हाराद स्थूलशक्तिरासीत तत्तिब तम यदिराट चैतन्यसदभिमा स्पष्ट वहु सर्वस्थूलको विष्णु प्रधानपुरशो तस्दात्म आकाश सूता आकाशाद्वाजु द्वाजो अग्नि अग्निराप अभ्य पृथिवी तांचतमात्राणी त्रिगुणाती हिरण्य हिरण्यगर्भ में निवास करने वाली विक्षेप शक्ति से तमोगुण वाली अहंकार नामक स्थूल शक्ति आविर्भूत हुई जो उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह विराट चैतन्य था उसका अभिमानी स्पष्ट शरीर वाला समस्त स्थूल जगत का पालक प्रधान पुरुष विष्णु होता है उसके आत्मा से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व का आविर्भाव हुआ उन्हें से पंच तन्मात्राएं और तीन गुण उत्पन्न होते हैं सृष्टु कामो जगद्योनी गुणमधिष्ठाय गुणमधिष्ठा सूक्ष्मतन्मात्रण भूता स्थूली करतुम शो कामयत श्रेष्ठे कृत्वा श्रेष्ठ पर भूत भेक द्विधाधन स्वेतरद्वितयांस पंच पंचोज्य पंचेतूतरनकोटिब्रह्मांडा तंडो चितिचतुर्दशुना तब्भूमोचित गोलोक स्थूल शरीरण्यसत जब उस जगत रचयिता को सृष्टि के निर्माण की इच्छा हुई तब उसने तमोगुण में अधिष्ठित होकर सूक्ष्म तनमात्राओं को स्थूल पंच तत्वों में प्रतिष्ठित करने की कामना की उन रचित भूतों में से एक एक के दो भाग किए गए उनमें से प्रत्येक के चार चार भाग किए गए इसके पश्चात प्रत्येक भूत के अर्धांश में अन्य भूतों के अष्टमांश को मिलाकर सबका पंचीकरण किया तत्पश्चात इन पंचीकृत भूतों से अनंतकोटि ब्रह्माण्डों की सृष्टि की फिर उसके योग्य चतुर्दश भुवन रचे तथा उन भुवनों के उपयुक्त स्थूल शरीरों का सृजन किया स पंचभूता रजूँसा चतुर्था भागत्रया पंचवृद्ध्यात्मक प्राणम अस्ृजत सीभागे सा कर्मेन्द्रिया सृजत इसके पश्चात पंचभूतों के रजोगुण युक्त अंश के चार भाग करके तीन भागों से पांच प्रकार के प्राणों का सृजन किया और चतुर्थांश से कर्मेंद्रियों का निर्माण किया सामा सत्वांशतुर्धार भागत्रि समिता पंच क्रिया व्यक्तियात्मकमत असृजत साम इसी प्रकार उसके उसके के अंश को चार हिस्सों में में विभाजित करके उसके तीन भागों पंचवृत्तियात्मक अंतकरण और चौथे भाग से ज्ञानेन्द्रियों का सृजन किया अंतकरण को योगशास्त्र में भी पांच वृत्तियों वाला कहा है वे है प्रमाण विपर्यय, विकल्प निद्रा और स्मृति यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमा के साधन अर्थात करण को प्रमाण कहते हैं अर्थात जिस वृत्ति से प्रमा अर्थात यथार्थ बोध उत्पन्न होता है उसका नाम प्रमाण है सीप में चांदी और रस्सी में सर्प की तरह मिथ्या ज्ञान जैसा न हो वैसा ज्ञान विपर्यय कहलाता है यथार्थ न होते हुए भी, भी केवल शब्द सुनने मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह विकल्प कहा जाता है यह ज्ञान मिथ्या भी नहीं होता भेद में अभेद और अभेद में भेद का ज्ञान जैसे राहु का सिर काठ की पुतली में राहु और सिर तथा काठ और पुतली में कोई भेद नहीं है फिर भी भेद जैसा प्रतीत हो रहा है यही विकल्प वृत्ति है अंधकार में वस्तुओं के छिप जाने की तरह जिस वृत्ति से जागृत और स्वप्नावस्था की वृत्तियों का अभाव हो जाता है उसे निद्रा वृत्ति कहते हैं अनुभवजन्य ज्ञान जो कालांतर में प्रबुद्ध हो जाता है स्मृति कहलाता है सत्व समित इंद्रिय पालकान सृजत प्राचिक्षिपत तमंडम व्याप्यता सत्व समि से उसने पांचों इंद्रियों के पालक देवताओं का सृजन किया और उन्हें ब्रह्मांडों में स्थापित कर दिया उसकी विष्णु रूप ब्रह्म की आज्ञा से वे सभी देवगण ब्रह्मांडों में स्थित होकर निवास करने लगे उस ब्रह्म की आज्ञा से अहंकार समन्वित विराट स्थूल जगत का संरक्षण करने लगा उसकी आज्ञा से का पालन करने लगा। नीना चेष्टुम वेकुहु तानी चेतनी करो काम यार्यक्ति मस्त चक्रिरे में स्थित उस ब्रह्म के बिना न तो तदेवाणत कर सके और न ही कोई चेष्ट कर सके तब उस ब्रह्म ने उन्हें चैतन्य करने की इच्छा की वह ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र और समस्त व्यस्त के मस्तक को विदीर्ण करके उसी में प्रवेश कर गया तब वे जड़ता संपन्न होते हुए भी चेतन की तरह अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो गए सर्वो मयालेसमित्यिदेह प्रवेश तथा मोहि जीवत्वत शरीरत्रेतागमत जाग्रस्वसु सुप्तिमूर्चा मरणर्मयुक्त घटीयंत्रवधुद्विघ्नो जात इव कुलाल परिभ्रमति इति ईश्वर युक्त होकर रूप शरीर में प्रविष्ट हो हो गया गया और मोह के कारण जीवत्व जीव भाव को प्राप्त हो गया। तीन प्रकार के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में तादाप में स्थापित करके कर्तापन और भोक्तापन का अनुभव करने लगा जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति मूर्छा आदि स्थितियों वाला होकर मरण धर्म को प्राप्त करके घटी यंत्र रहट के समान उद्विग्न अर्थात चंचल होकर तथा कुंभकार के चक्र के समान उत्पन्न और मृत होता हुआ जगत में परिभ्रमण करने लगा